आप सर्वज्ञ हैं बताने की कृपा कीजिए विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर इस संसार के प्राणी उन्नति में हो या उन्नति में शुभ में हो अथवा अशुभ में जिस किसी भी अवस्था में हो उसी में सुख मानते हैं मरना नहीं चाहते इसका कारण बतला रहा हूँ सुनो इस विषय में भगवान व्यास और एक कीड़े का संवाद रूप प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है वही तुम्हें सुना रहा हूँ पहले की बात है ब्रह्मस्वरूप से कृष्ण द्वीपायन व्यास जी कहीं जा रहे थे उन्होंने एक की के और को समझने वाले हैं उन्होंने उस कीड़े से इस प्रकार पूछा कीट आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखाई देते हो कहो कहा दौड़े जा रहे हो कहाँ से तुम्हें भय प्राप्त हुआ है कीड़े ने कहा भगवान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 व्यास ने कहा कीट तुम्हें कहाँ सुख है तुम तो त्रियक योनि में पड़े हुए हो मेरी समझ में मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है तुम शब्द स्पर्श रस गंध तथा छोटे बड़े भोगों का अनुभव नहीं कर सकते अथा तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है कीड़े ने कहा भगवान जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है और यही सोचकर मैं जीवित रहना चाहता हूँ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 किंतु मैं उन्हें श्रण लेने योग्य सुरक्षित स्थान में पहुंचाकर भी अकस्मात वहां से निकाल देता उनकी रक्षा नहीं करता था दूसरे मनुष्यों के पास धन-धान्य, स्त्री अच्छे-अच्छे सवारियां अद्भुत वस्त्र और उत्तम लक्ष्मी देखकर मैं अकारण ही उनसे जलता रहता था दूसरों का सुख देखकर मुझे ईर्षा होती थी किसी का ऐश्वर्य मुझसे नहीं देखा जाता था मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम था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 मैं अपने तपोबल से केवल दर्शन मात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूंगा तपोबल से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं है मैं जानता हूँ अपने पापों के कारण तुम्हें कीड़े की योनी में आना पड़ा है यदि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें धर्म अवश्य प्राप्त होगा देवता और त्रय योनी में पड़े हुए प्राणी इस कर्मभूमि में किए हुए कर्मो का ही फल भोगते हैं अज्ञानी मनुष्य का धर्म भी कामना को लेकर ही होता है तथा वे कामना के सिद्धि के लिए ही गुणों को अपनाते हैं अस्तु एक एक जगह श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं वे जीवन में सदा सूर्य और चंद्रमा की पूजा किया करते हैं तथा लोगों को पवित्र कथाएं सुनाते रहते हैं उन्हीं के यहाँ तुम पुत्र रूप से जन्म लोगे और विषयों को पंचभूतों का विकार मानकर अनाशक्त भाव से उनका उपभोग करोगे उस समय में तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा अथवा अच्छा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें ले जाऊंगा